विचार अर्थ विसर्ग संधि संबंधी संधि संधान मिलनम संधि का मिलन संपूर्वक धा हाँ ऐसा बोलना है जैसे दौड़ने कुछ होता है हाँ बोलो विपूर्व धा करो त्य मेलने चा साम पूर्व समक धाधा मेलन सन्धानमेल सन्धेह मेलन विसर्गसबी दोन का मेलने पूर्वोत्तर का विसर्जनीय सहर्जनीयष्टिया स्थानीय सह प्रथमाते आदेश क्या होगा स में अकार उच्चारण के लिए सकार आदेश होता है विसर्ग को खरी सप्तमी अंत है खर पर हो तो विष्णु हो प्रथमा विष्णु आगे त्राता त्राता क्या विभूति है वचन पूछा क्या विभूति है स्त्रिंग है पुलिंग त्राता त्राता पुलिंग है क्या विभूति है प्रथमा प्रातिपदिक क्या है त्रात्री क्या त्राता बनेगा त्रात्री कैसे बनेगा त्रयंग रक्षण धातु त्रैंग त्रयी आद्य उपदेश त्रा हो जाता नूल त्रिचो त्रिच प्रत्यय त्रात्री, प्रथम तो त्राता रक्षा करने वाले विष्णु हो वे बेष्टि चरा, चरा विष्णु है चरा चरसव को व्याप्त करने वाला विष्णु विषय कि अनु प्रत्योता है कि तो उनसे गुणा नहीं है विष्णु विसर्ग है स को सु हो गया खरा वसा नहीं विसर्जनीय विशा विसर्ग हो फिर हो गया किस सूत्र से विसर्जनय स सह विष्णु स्त्रता बन गया वरी शरी विसर्ग से विसर्गो वा शरी। शरी विशार जहाँ वाह शरीर लगेगा वहाँ अवश्य ही विसर्जनीय सस प्राप्त है प्राप्त है या नहीं विसर्ग को स विसर्ग रखेगा स्वर पर रहते स्र प्रत्याहार खर में आएगा इसलिए जहाँ वाह शरीर लगेगा वहाँ अवश्य ही विसर्जनीय सस प्राप्त है प्राप्त होने के कारण ये हो गया वाह शरीर अपवाद नाप्राप्ते ना यो नाप्राप्ते ना अत्र केन नाप्राप्ते सपवाद नाप्राप्ते यहाँ कैसे खटाएंगे नाप्राप्ते का तो अवश्य अवश्य प्राप्ति अवश्य प्राप्त होने पर अवश्य प्राप्त कौन है हाँ विसर्जन से स अवश्य प्राप्त होने के कारण प्राप्त होने पर भी वह शरीर आरंभ किया गया इसलिए वह शरीर विसर्जनीय से स्व का अपवाद जहाँ सर पर में रहेगा वहाँ विसर्जनीय सस्या प्राप्त है तो हम वह शरीर वहाँ पहले लगेगा शरीर विसर्ग से विसर्ग हो सर पर हो तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग रहेगा वह शरीर नहीं होता तो विसर्ग को नित्य हो जाता वह शरीर होने से एक पक्ष में विसर्ग रहेगा अन्य पक्ष में विसर्जनीय सस्ता लग जाएगा दो रूप बन जाएगा किंतु तो देखना पड़ेगा पर में स स स हो कहीं कहीं विसर्ग देखते ही कोई पूछेगा क्या लगा सूत्र <laughs> कहे बासरी आगे क है प है? <laughs> वो दिखता नहीं कहे विसरी जैसे अप्रुता दत्तह परस य दत्तह में विसर्ग आगे परस में प है विसर्ग को स क्यों नहीं हुआ कोई कहीं लघु कहूँ पढ़ करके विद्वान बन कहते बासरी <laughs> आगे विसर्ग के आगे पकार है तो पकार है तो उसको समझना चाहिए कहाँ लगेगा खाली विसर्ग को देखकर के आश नहीं करना हाँ शहर में आने वाले वर्ण कोई हो तो वहाँ विसर्ग को विसर्ग रहा वर्य लगा इसलिए विसर्ग देखते आगे यदि शर स श कोई वर्ण हो तो वहाँ विसर्ग को स प्राप्त है या नहीं प्राप्त है तो क्यों नहीं हुआ तो हाँ कहेंगे वहा सूत्र लगा एक पक्ष में विसर्ग रहेगा अन्य पक्ष में विसर्ग को स हो जाएगा जैसे हरि ही शेत ये हरि ही शेत में विसर्ग रहा किस सूत्र से विसर्ग हुआ और दूसरा रूप में शकर कहाँ आएगा विसर्जन से स सर सर लग गया और सल होने के बाद फिर क्या सूत्र तो लग गया स्तो चुना चु स हो गया हरि श्वेत स सजुसो रूह यहाँ ससजसो क्या विभूत कितने पद माल में एक दो दोनों हाँ स लुप्त षष्टिय अंत है सजुष ष्यंत है पदांत सस् सजुष्च रु के सकार को और सजुष के सकार को सजुष के शब्दे है मित्रार्थक है तो सजुस के सकार के भी रू हो जाएगा पदांत के सकार होना चाहिए राम, क्या ही। राम क्या के सु है राम के सु हो तो सु का उत संज्ञा के सूत्र से इत संज्ञा होने पर क्या फल है तत्सोप क्या रह जाएगा सकार रामस्य हो गया रामस्य के सकार को रू करने के लिए सूत्र लगे ससजुस रू लगेगा रामस के सकार को स सो रू क्योंकि पदांत का सकार है पदांत का है पद संज्ञा के सूत्र से क्या हाँ सुप इसके अंत में सुप कौन है स सकार सुप में सुभंत पद हो गया रामस पद संज्ञा से पद के अंत में सकार है उसको रू हो जाएगा तो क्या बनेगा राम आगे रू के संज्ञा के सूत्र से क्या रहेगा रामर राम अग्र है फिर रेप को विसर्ग करने के लिए क्या सूत्र कर अवसान अवसान पर्वत विसर्ग राम बनता है हरि ऐसे बनता है यहाँ शिवस शिव का प्रथमांत जैसे राम का प्रथमांत ऐसे शिव का प्रथमांत शिव अग्रे सुच्य शिवस अग्रे अर्च्य शिवस के सकार पद के अंत पदांत है पदांत के सव को रू करने के लिए क्या सूत्र स सज से रू हो गया शिव रू अग्च अर्जय रू के उकारे की संज्ञा करके रेप को विसर्ग करने के लिए क्या सूत्र लगेगा यहाँ खर क्या सूत्र लगेगा पर में खर हो या तो अवसान हो यहाँ पर में कर अवसान है निमित्त खर नहीं और अवसान किंतु सूत्र लग जाता है खर पर में नहीं अवसानी भी नहीं फिर रुख सूत्र कैसे लग जाएगा खर अवसानी और विसर्जन लगेगा नहीं लगेगा लग जहाँ कर पर हो विसर्ग हो तो लगेगा यहाँ अवसान हो यहाँ अवसान है क्या शिवश अगर अर्च अर्च में अ खर में आता है अ और अवसान यहाँ है इसलिए यहाँ स शिवस के सू तो हो गया रेप को विसर्ग नहीं होगा इसलिए यहाँ पदच्छेद करते समय ऐसे बोलते समय कह देते शिव अजय ऐसे कहते अलग करेगी किंतु पदच्छेद नहीं करना विसर्ग से कोई कोई विसर्ग से कर देते फिर पूछेंगे विसर्ग से कैसे होगा शिव बनेगा विसर्ग को करने के पहले कहते अतुरुर रू रता दुड़ते विसर्ग को करेगा ऊ करेगा और तो रू को करेगा और विसर्ग से शुरू कर दिया तो फिर सिर में खुजलाहट होगा फिर कहाँ होगा? गया फिर कह देते विसर्जन से स विसर्जन्य से स लग जाएगा लग गया विसर्जनीय से स वह भी खर परी चाहिए आगे फिर मुश्किल है इसे कहाँ शुरू करना शिवश अर्च्य शिवश के सकारे है का सकार शिवस अर्च्य स शुरू हो गया शिवरू रु अर्च्य अभी रू को करने के लिए ये सूत्र अतो रो रपलुता दपलुते बोलो फिर रपलुता अलग करके दपलुते बोलना कोई कोई बोलते रपड़ताद प्रत्ये ठीक होगा रपड़ताद प्रत्ये कहें तो आगे अर्थ पूछेंगे कहेंगे प्लुता पर भी होना चाहिए रपलुता दपलुते पहले अप्रुत चाहिए और बाद में क्या चाहिए अप्रुत वह तो है अपृता दत्तः परस्य रो रोह स दपलुते स्थानी क्या है इस सूत्र में रू आदर्श क्या होगा उह, रो उू के ष्टी अंत रोर रोर आगे उह रो रु रो रूह में दो पद मालूम होता है रोर उह रो रू, रूह रू, रू, रू को उ होगा। स्थानी क्या है रु स्थानी क्या है उसका निमित्त दो है पूर्व निमित्त है अप्रत अत अप्रत अत अत का अथ अ तपर क्या ना अपृत अथ और पर में क्या चाहिए अप्रुत दोनों तरफ अप्रुत चाहिए अत चाहिए अत में जब तपर कर देते हैं तो प्लुत का ग्रहण होता है तपरस तत्कालस्य तो रसों का ही ग्रहण होगा प्त के ग्रहण होगा नहीं तो अपुत कहने क्या जरूरत है खाली अत कह देते <coughs> ये सूत्र के दृष्टि से पुलत करने वाले सूत्र असिद्ध है कहीं प्लत हो गया तो भी इसी सूत्र की दृष्टि से वो पुरुत नहीं दिखेगा असिद्ध है आग से कृष्ण अतर गौशरत में पुतः होता है कि सूत्र से दूरा धूतेच वो सूत्र अतुरता प्रत जितने पुलत करने वाले सूत्र इसके दृष्टि से असिध है असिध होने से उनके दृष्टि से पुलत दिखेगा इस सूत्र की दृष्टि से नहीं देखेगा तो और तो मिल जाएगा वहाँ भी सूत्र लग जाए इसलिए प्रतः कह दिया अप्रुत कह दिया पुल होने पर नहीं लगेगा अप्रुताद अतः परस्य रो रु सद अपलुते ति में क्या सूत्र लगा हाँ कोई सुनते हो इधर बोलो हैं हाँ? हाँ जोर से बोलो समझ समझते तो अप्रते इसमें क्या सो लगाया एचो यबाय वह प्राप्त है या नहीं ते में एक रो अपर रहते वह क्यों नहीं वाह वाह एच वाह किसके पास सूत्र में पुस्तक में लगाया क्या कहते हो बस तो क्या बोलते अप्रते अति में एचो यवाया वह प्राप्त है या नहीं नहीं उसको बाध करता है एंग पदातादत्ती उसका अपवाद है जहाँ जहाँ एंग पदाता दत्ती लगेगा वहाँ अवश्य ही एचो यवायाव प्राप्त है ये न ना प्राप्ते यो विधि आरभ्य सपवाद क अपवाद हाँ एंग पदाता दत्ती विधि एंग पदांता दति पूर्व रूप विधान करने वाला ये अपवाद हो गया इसलिए एच भाव नहीं लगा तो शिवस के स्तर रू होने के बाद रू को करना ऊ रू के पहले यहाँ क्या आ, क्या बनना है शिवा नहीं अह वर्णा पूछते कोई शब्द पूछें तो शिव क्या बनना है शिवा का अहूत है अप्रुत है अप्रुत है रस्वय दीर्घ है अत उसको अत कह सकते हैं औते ह्रस्व पर मे क्या है अर्च्य अर्च्य का अ आगे अ क्या कह संयोग है संयोग हो तो अहस्व कहा जाएगा दीर्घ कहा जाएगा हैं संयोग पर रहेगा तो अस्व रहेगा दीर्घ हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा संयोग गुरु संयोग गुरु होता है दीर्घ नहीं होता है संयोग पर रहेगा तो क्या होता है गुरु, गुरु हो जाएगा ह्रस्व रहेगा दीर्घ नहीं होगा दीर्घ अलग गुरु अलग है तो यहाँ अर्च में अस्वय दीर्घ ह्रस्व है, है। संयोग पर रहेगा तो ह्रस्व रहेगा ह्रस्व तो अप्र तत्पर में अप्रुत से रू को हो गया उ उ उग्रे अर्च्य शिवा में अ है क्या है। आगे ऊ है।, है क्या सो तो लग गया आदिगुण से गुण होगा गुण स्थानीय क्या है अ और उ दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा गुण गुण कितने हैं क्या क्या अ वेदांती गुणों कितने क्या कहेंगे क्या है नायक को गुण कितने कहते मालूम है ए चौबीस गुण है चौबीस चौबीस है रू परसंधर प्रसाद चौबीस गुण कहते हैं अब व्याकरण के अल्ल को गुण गुण कितने कहेंगे सत्वरजतम गुण नहीं है क्या गुण है अ ए, ए, तीन प्राप्त होगी आदेश स्थानीय एक आदेश करना है अ और उ के स्थान पर एक आदेश करना है तीन प्राप्त हो तो क्या करेंगे स्थानेंतरतम आदेश में अ और उ है अ का स्थान क्या है ऊ का स्थान ऊ का स्थान भी कंठ है तो अ ऐ में कंठोष्ठ कोई वर्णा है कौन ओ तो वो स्थान वो आदेश हो गया शिवो शिवो हो गया आगे क्या है है? अर्च का अ है वो में मिल गया अभी है कैसे चला गया वो और अमिल करके वो हो गया क्या रू बन गया शिव और च क्या बन गया हाँ ये अतुर और अप्रता दपड़ते बहुत स्थान में लगता है किंतु देखना परम अप्रत है अथवा नहीं खाली ऐसा विसर्ग अवग्रह देखा वो देख कहीं देखा उसे नहीं कहना कहीं कहीं हसी च भी लगता है हस परम हो तो बाकी सब समान है हसी ये अरो अप्रता अप्रत में जो जितने सब स्थानीय निमित्त आदेश सब समान है केवल सप्तम अंत तो निमित्त वहाँ क्या था अप्रुत अति अप्रुत पर रहते यहाँ क्या चाहिए हस हस का विशेषण अप्रुत होगा जो हस प्रत्याहार आने वाले वर्ण प्रतः होते हृष्ण होते दीर्घ होते न होते नहीं होते रस्व दीर्घत असही होता है इसलिए अपृत का कोई जरूरत नहीं हस पर रहते शिवस प्रथमांत शिवस अगरे व्य <coughs> शिवस के सकार पदांत का सकार है सज सब को क्या हो जाएगा शिवरू ऋ शिवरू शिव से रू के पहले अप्रता है रू के पहले अप्रत है बाद में हस हस तो अतोरोता अप्रत लग जाएगा नहीं। क्यों नहीं पर में अप्रूत नहीं हस्त है नहीं। तो हसी चल लग जाएगा नहीं। लगेगा नहीं। थोड़ा डर करके है ना लगेगा निश्चय है हाँ पहले क्या चाहिए अप्रूत स्थानीय क्या है रू आदेश क्या होगा वो आदेश है वो निमित्त पर में क्या चाहिए हाँ यहाँ दो निमित्त चाहिए पूर्वानिमित्त क्या है अप्रुत और और पूर्वानिमित पूर्वानिमित है अप्रुत और परनिमित्त है हस परनिमित्त निनिमित पूर्व निमित्त नहीं हस पर में होने से हस में भी आएगा हस में कहाँ से आएगा वरणा हयाब्रट से हस में क्या आएगा वर्णा बोला नहीं बोलो बोलो बना, नहीं आता है बोलो रामानंद हाँ बोलो महेंद्र बोलो जी ऐसे संजोरे को बच्चे साथ में सुनेंगे हाँ अच्छा यहाँ तक पहुँचे अभी तक हाँ बोलो परमाण बोलो झा भाया हाँ बोलो जोर से हाँ गया झा घो हा या वाह ऐसे हा बहरा क्या सब सब बोल दिया गया <coughs> शिव वंद्य में एंग पदार्थ आदि लगाया नहीं नहीं लगा क्यों नहीं लगा पर में तो नहीं वह में अकार अ है नहीं वह क्या कहे तो हाँ जो अति अपूर्ति आती है सप्तमें तो है अब भी तो होना चाहिए भो भगो अघो अपूर्वस्य से ए तत्पूर्व से आदेशो भो भगो अघो अपूर्व से य करेगा ये सूत्र रु के स्थानी क्या है रु आदेश क्या होगा य रु को य में अकार उच्चारण के लिए पर में क्या चाहिए बस रु कैसे होना चाहिए भो भगो अघो अपूर्व से पूर्वक, भगो पूर्वक, भगोपूर्वक पूर्वक, अपूर्वक अर्था रू के पहले क्या होना चाहिए भो हो भगो हो अघो हो अथवा अहो ये पूर्व में होना चाहिए ए पूर्वस्य, से तत्त क्या अर्थ पूर्वस्य, भगोपूर्व पूर्वस्य, अघोपूर्व पूर्वस्य, भोपूर्व से क्या क्या अर्थ है भो के पूर्व भोपूर्वय यमा जिसके पहले भो हो किसके पहले रू रुआस के पहले नहीं जिस रू के पहले भो हो जिस रू के पहले भगो हो जिस रू के पहले अगो अथवा अवन हो तो क्यों स्थानी क्या है स्थानी रो स्थानी रू है स्थानीय क्या है रू रू के स्थान पर रोर यादेशो आदेश हो का कर क्या चाहिए देवा यह में यहाँ क्या था पहले विसर्ग नहीं देवास देव शब्द का प्रथमा बहुचन देवास यदि पर में कोई वर्णन नहीं होता सस रू होने के बाद रेप को विसर्ग हो जाता था खरा खरा बसाने और विसर्जनीय यहाँ के तो देवास क्या क्या इह है इह है। यह अव्यय है यह का अर्थ है यह अत्र यहाँ देवास अग्र यह सरू होगा परम ये तो है तो स सुरू लगेगा हाँ विचार कर बोलो परम यह है सूह होगा क्या क्या सूत्र से क्या निमित्त चाहिए पदांत का सकार पदांत का है हाँ पदांत का सकारण होने से क्या हुआ स सज क्या रू बन जाएगा देवा रू रु रू के रेप को खर अवसान और विसर्जनीय लगे या नहीं है नहीं लगे या पर खर या नहीं अवसानी है नहीं इसलिए खर अवसाने और विसर्जनीय सूत्र नहीं लगेगा यहाँ रू को अतो रो अपुलता अपुलते सूत्र से ऊ कर सकते हैं नहीं रू है स्थानीय पूर्व निमित्त है पूर्व निमित्त क्या है अप्रुत ये पुता है क्या तो क्या नहीं आत नहीं आत होना चाहिए पहले और रस्स होना चाहिए अब अप अपर्मी क्या चाहिए अप्रुत पहले अवर्ण है इसलिए यहाँ अतो रो रुता दपड़ते नहीं।, नहीं लगेगा तो यहाँ गया सूत्र क्या लग गया वो सूत्र में कितने पद है तीन।, तीन है यो में क्या प्रतिशत होगा यस, यश क्या अशी यस के सकार होगा स सज रू, रु होने के बाद क्या सूत्र लग गया हाँ तो रो पुलता पुलते लगा रू को हो गया, फिर आधगुण हो गया फिर इसको समझना यो ऐसे जहाँ जहाँ जो सूत्र लगता है उसको लगाना लगा करके समझाना समझना, तो यो ये से रू यो आदेश हो गया तो रू को यह होने के बाद देवा आगे क्या रहेगा यह यह रहेगा आगे यह देवा के आगे यह।, यह है यह को लोप करने के लिए कोई सूत्र अभी तक आ गया है लोप साकलश्य कौन बताए ब तो बता क्या करता है बोलो क्या करता है अवन जोर से बोलो अवर्ण विकल्प या नित्य हाँ अवर्ण पूर्वक यकार रकार अवर्ण पूर्वक पदांत का नहीं हाँ पदांत यकार वकार का लोप होगा विकल्प से पन्न से यहाँ अवर्ण पूर्व में है अवर्ण है देवा में आ है वो अवर्ण है क्या अवर्ण पूर्वक है पदांत का है या स था स कहाँ से आया था सुका? सु का देवास हाँ देवा बहुचने, बहुचने सुवाता है बहुचन सु आता है जस का सकार है देवास जब पदांत का सकार को रूह हुआ रू को यह हुआ पदांत का यकार है लोप होगा में अस चाहिए अस को रुमन है ये अस में आएगा तो यक लोप होगा विकल्प से लोप हो जाने से क्या रूप बना देवा, ना। देवा ना। ना। ना। ना। <coughs> लोप नहीं होगा तो यकार का श्रवण होगा यकार का श्रवण कितने पक्ष में होगा एक पक्ष में जिस पक्ष में यकार का लोप अजदकार का लोप हो जाएगा तो श्रवण होगा ना नहीं यकार तो रूप क्या बनेगा लोप अभाव पक्ष में बेवा यकार श्रवण होगा दो रूप हो गया देवाय देवाय ये जो सूत्र में भो भगो अघो अपूर्व से दिया अपूर्व का तो उदाहरण हो गया भो पुरो का, भगो पुरो का, भगोपूर्वक अघुपूर्वक की तीन का उदाहरण देने के लिए भो भगो अघु क्या है ये अव्यय प्रकरण में आता है भोस संबोधन में भगोस अघोष तीन ऐसे शब्द है ये तीनों में सकारांत कौन है सकारांत शांता तीनों के अंत में क्या है स स में अ के लिए लिया नहीं तो आधा सर आगे अंत तो संता कहना चाहिए शांता कहने में क्या है स में अकार उच्चारण लिए, अंत में सकार आधा स आगे अ मिलेगा तो शाह हो जाएगा आधा शय स हल अगु अ मिल जाएगा सा सा हो जाएगा शाह जो क्या है सकार में अकार उच्चारण करेगा रख करके स अंत ये शाह शांता ये शांत निपात है स्वराधि निपातम अव्य अव्यय संज्ञा हो जाती स्वराधि में आता है ये भोस भगोस अघोष है संबोधन है उसके आगे भोस देवाहा संबोधन में भगोस नमस्ते अघोस याही ही ये सब शब्द है भो संबोधन भोस देवा जैसे हे देवा हे जोड़ करके भी कहते हैं भोस भी जोड़ सकते भो भोज के सकार ये अव्यय है निपातम अव्ययम्, अव्यय होने के कारण आगे सु औ जस जितने भी विभक्ति आएंगे सबका लोप हो जाता है अव्यात आप सुप लोक हो जाएगा ऐसे रूप बनेगा प्रथम विभूति हो चतुर्थी विभूति हो सप्तमी हो एक हो बहुवचन हो सब में एक प्रकार रूप बनेगा भो देवा देवह एक वचन होगा तो भो देव भो देव और दो को बुलाएंगे तो भो देवो तो भो में कोई परिवर्तन होगा बराबर रहेगा भोस भोस के सकार सकार को अभी स शुरु रू हो जाएगा क्योंकि पदांत का सकार है ही स शुरु शुरू लगेगा ऐसके पहले अवर्ण है क्या भोस के सकार के पहले अवर्ण है तो स सौ रू लगेगा सौ रू लगाने के लिए पहले अवर्ण चाहिए क्या अवर्णन नहीं होगा तो स सौ रू लगेगा हाँ स सौ रू हो गया क्या बन गया भोर क्या बन गया भो देवा रू का उकार को ये संज्ञा है वहाँ रू को हो जाएगा भो भगु अघो अपूर्वश्य यो सी पर में अस है क्या अश कौन बनना दो औस में आएगा निश्चित तो है असम आता, आता है हाँ तो सर रू को क्या हो जाएगा य भो य देवा भो य भो य देवाहा यह कार को लोप करने के लोप लोपसा से लग जाएगा नहीं हाँ? लोपसा कले से लगेगा नहीं लगेगा एसपर हाँ? भी नहीं है हाँ पहले आवरना चाहिए पहले आवरण है क्या तो लोप पसा से लगेगा हाँ तो जो यकार का लोप करने के सूत्र है हली सर्वेश्याम ये विकल्प नहीं नित्य करेगा इसलिए सर्वेश्याम भो भगो अगो अपूर्व से यश लोप्याद धली बोलो भो, भो, भो, भो, भो, भो, भो, भो, भो। था लोप्याद परमिका चाहिए धल नहीं हल परमिका चाहिए के सूत्र से होगा क्या सूत्र जय हाँ, स्याद न्यादली हल पर होना चाहिए भोस के सकार के रू होने के बाद यह किस सूत्र से हुआ भो भगो अघो अपूर्व से आगे हल है हल कौन है द हल होने से हल सार विश्राम लोप हो गया क्या रू बनेगा भो देवा भगो भगस भगस भगो से सकार आगे नमस्ते नमस्ते में दो पद हिमालय में है एक पद नहीं नमह अलग पद है और अलग पद है ते का अर्थ तुभ्यम चतुर्थी में है ते ते नम नम क्या के विसर्ग है विसर्ग को स के सूत्र से होगा विसर्जन्य स हो गया नमस्ते कितने पद हो गया दो ही पदे नम ते नमस्ते दो पदे सम्बोधन भगो संबोधन हे भगो नमस्ते भगवान संबोधन सम्मान के लिए भगो कहते भगो भगोस से सकार अंत भगोस के सकार के रू के लिए क्या सुतर कोई बोलते भो भगव बोलते स को रू के लिए क्या सुतर रू होने के बाद यह करने के लिए क्या सुतर हो घो यो होने के बाद लोप करने के लिए क्या सोच हो लोप साइकिल यहाँ लगे ना नहीं लोप साइकिल क्यों नहीं लगे पवरु में अवर्ण नहीं तो हल्सर में शाम लग जाएगा लोप होने के बाद यकार का श्रवण होगा हैं लोप होने के बाद भी श्रवण नहीं होगा बोलते हो लोप अनित करता तो लोपन का श्रवण हो जाता भगोस नमस्ते में स को रु रु को लप भागो नमस्ते ये वाक्य में कितने पद है तीन पद आगे अघो या याही। याही धातु या धातु का लोट लकारता है याही जाओ भागो याही जाओ कहते हैं ना याही। या का लोट में या तात या यास या में या भ याम लोट में क्या बनेगा यातु याता यांतु, अगे? याँगी याँगी याता यां तो अगे या याता या जाओ आई आई अघो पापी को कहते अघो अघो से सकारांत निपात तो है सकार को किस सूत्र से होगा जोर से बोलो किसको मालूम है तो क्या करेगा किसको सकार को करने के बाद रू को य करने के लिए क्या सूत्र यह होने के बाद उसको लोप करने के लिए लोप होने के बाद यकार का समन होगा हैं और याही का यकार क्या रूप बनेगा अघो याही हली ये तीनों रूप में हली सर्वेशा में लगा देवाइ में हली सर्वेश लगेगा नहीं हल पर में नहीं रो सूफी रह प्रथमांत है रस अगर अगरे असुपी रस के साकार को हो जाएगा सज सो रूह रू को फिर क्या होगा रू को क्या होगा ऊ होगा किस सोत्र से अतो रो रपड़ता दपुड़ते ऊ होने के बाद क्या सोचा लगे आदिगुण होने के बाद क्या क्या रूप बना रो अगर है असुपी फिर क्या सोच लग गया एंग पद देते रो सूपी प्रथम पद क्या है रोहो रस दूसरा पद क्या है असुपी अशुभी क्या भी होती है सप्तमी पर में सुप नहीं हो तो न तो सुपी अनहो रेफा देसो न तो सुपी ये बोलो अन्हो अहन के नकार को नकार नौकर को रेफ होगा रह प्रथमांत रह रे फादेसा न तो सूपी सुप पर हो तो ये सो तो लगेगा तो अहन अहन अहर है अहन अहन में अहन के नौकार को रू हो गया पर सुप नहीं <coughs> तो रह होने के बाद अहरह बन गया क्या बन गया आहा। आहा रहा अहरह रहा और अहर गण अहन के नौकार हो गया र ये जो रह होता है इस र को हसीच सूत्र से वो हो जाएगा नहीं बताओ अहरगण में अहरह में अतो रो रपड़ता दपड़ते लगेगा और अहरगण में हसीचा लगेगा लगे नहीं नहीं लगे अहरगण में रू के पहले अप्रत है क्या अप्रत है कौन है का और आ, आगे हस है या नहीं हँस नहीं ग हँस में नहीं आएगा तो पर में हसेज हसीज नहीं लगे हाँ सोच कर बताना पड़ेगा खाली यहाँ नहीं लगा हैं हैं है? क्या यहाँ रो सुप में रेप आदेश हुआ वहाँ अनुबंध विशिष्ट को स्थानीय केवल रेप नहीं रू का यद्यपि अनुबंध का लोप होगा किंतु अनुबंध विशिष्ट को आदेश होगा यहाँ अनुबंध रू का उकार उका है क्या लोप होने से आदर्शन होता है किंतु वहाँ विद्यमान है या नहीं यहाँ विद्यमान है और वहाँ जो रूप लगा था शिवोर्च्य शिव वंद्य वहाँ वो विद्यमान था विद्यमान था या लोप हो गया लोप होने पर भी विद्यमान ये दोनों में फरक है प्रसस्त से आदर्शन लोपसंग है ना प्रसक्त प्राप्त है, है। उसका उच्चारण नहीं होता है दर्शन ज्ञान नहीं होता है तो रुकार अनुबंध विशिष्ट रेप के स्थान पर ही वो होता है अतो रो रपड़ता दपड़त सूत्र से और हसीचे सूत्र से यहाँ जो अहरगण अहर अहरह अहर में आदेश क्या हुआ रेप हो यहाँ उकार अनुबंध है इसलिए यहाँ अहरह में क्या सूत्र लगना था अतो रो रपड़ता दपुड़ते यदि रू होता तो अहरगण में क्या लगना था है अतुरता गा? अहरगण में हसीच पर में हस अहर अहर है अहरगण में रेप है के आगे ग है हस है अहरह में अ है अपर में रहेगा तो अतुर और पुड़ता दुते लगता अहरगण में क्या लगता हसीच लगता यदि स्थानी रु यहाँ होता तो यहाँ स्थानी क्या है रेप है रेप को ऊ करेगा हसीच सूत्र और कौन करेगा रेप को अतोरो अप्रता दृत्य करेगा नहीं करने से यहाँ अतोरो अप्रत लगे लगेगा नहीं हसीचा लग जाएगा नहीं लगा अर हर गण हो गया